महाभारत शांति पर्व सप्तष्टिक धर्म अर्थ और काम के विषय में विदुर तथा पांडवों के पृथक पृथक विचार तथा अंत में युधिष्ठिर का निर्णय भूतर प्रक्षत भ्रतीन्दुर पंचमान वैशं पान जी कहते हैं जन्मे जय यह कहकर जब भीमजी चुप हो गए तब राजा युधिष्ठिन ने घर जाकर अपने चारों भाइयों तथा तो पांचवें विदुर जी से प्रश्न किया धर्मे चर्थे च कामे च लोकवृत्ते समाहिता तेम गो मध्यम को लघु चकह लोगों की प्रवृत्ति प्राय धर्म अर्थ और काम की ओर होती है इन तीनों में कौन सबसे श्रेष्ठ कौन मध्यम और कौन लघु है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 भानवान् जगा धर्मशास्त्र अनुस्मरण तब अर्थ की गति और तत्व को जानने वाले प्रतिभाशाली विदुर जे ने धर्मशास्त्र का स्मरण करके सबसे पहले कहना आरंभ किया विदुर्वाच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 भेते ते तुम इन्ही को प्राप्त करो इनकी ओर से तुम्हारा मन विचलित नहीं होना चाहिए धर्म और अर्थ की जड़ यही है मेरे मत में ये ही परम पद है धर्मे धर्मे लोका प्रतिष्ठिता धर्मे दैवा बार्थ समाह धर्म से ही ऋषियों ने संसार समुद्र को पार किया है धर्म पर ही संपूर्ण लोक ठिके हुए हैं धर्म से ही देवताओं की उन्नति हुई है और धर्म में ही अर्थ की भी स्थिति है धर्मो राजन गुण श्रेष्ठो मध्यमो झरत उच काम भू ते च प्रभुदे मनीषि राजन धर्म ही श्रेष्ठ गुण है अर्थ को मध्यम बताया जाता है और काम सबके अपेक्षा लघु है ऐसा मनुष्य पुरुष कहते हैं तस्मा धर्म प्रधान भवित यथात्म तथा चर्वभूत वर्तितव्यम यथात्मर ही अत मन को वश में करके धर्म को अपना प्रधान देवतान बनाना चाहिए और संपूर्ण प्राणियों के साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं वै सम्पान वाचन समाप्त वचने तस्म नर्थ शास्त्र विचारद पार्थो धर्मार्थ तत्व जगौ वाक्यम प्रचोदिता वै सम्पान जी कहते हैं जन्मेजय विदुर जी के के बाद समाप्त होने पर धर्म और अर्थ तत्व को जानने वाले अर्जुन ने के आज्ञा पाकर कहा, अर्जुन कर्म राजन चल पारे अर्जुन हुआ बोले राजन यह कर्म भूमि है यहां जीविका के साधन भूत कर्मों की ही प्रशंसा होती है खेती व्यापार तथा भाति भाति के शिल्प ये सब अर्थ प्राप्ति के साधन हैं। ते है अर्थित कर्मणाम वर्ते धर्म कामाव अर्थ ही समस्त कर्मों की मर्यादा के पालन में सहायक है अर्थ के बिना धर्म और काम भी सिद्ध नहीं होते ऐसा श्रुति का कथन है धर्मम उत्तमम कामम हैत्म धनवान मनुष्य धन के द्वारा उत्तम धर्म का पालन और अजित इंद्रिय पुरुषों के लिए दुर्लभ कामनाओं की प्राप्ति कर सकता है अर्थ सवयवावेत तो धर्म काम आवेदति श्रुति अर्थ सिद्ध्यावनिवृत तो उभव तो भविष्य श्रुति का कथन है कि धर्म और काम अर्थ के ही दो अवयव हैं अर्थ की सिद्धि से उन दोनों की भी सिद्धि हो जाएगी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 जटा जिनधरा दंक दिग्धा जितेन्द्रिया मुंडा निरस्तवश्चापी वसंत्यर्थिन् पृथक जटा मृगचर्म धारण करने वाले जितेंद्रिय चित्त शरीर में पंक धारण किए मुंडित मस्तक नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी अर्थ की अभिलाषा रखकर पृथक पृथक निवास करते हैं काषावंसनाशा स्मृन सृढ़ विद्वांसाता मुक्ता सर्वरीग्रहर्थ सेचिपर स्वर्गकांक्षिण कूल प्रत्यागमान्श के धर्मता सकारके संग्रहसे रही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 आस्ति का नास्ति का निहता संयम परे अप्रज्ञान तमोभूतम तो प्रज्ञानम तो प्रकाशिता दूसरे बहुत से आस्तिक नास्तिक संयम नियम परायण पुरुष हैं जो अर्थ के इच्छुक होते हैं अर्थ की प्रधानता को न जानना तमोमय अज्ञान है अर्थ की प्रधानता का ज्ञान है। भृत्यान भोगे जो जयति ठ धनवान वही है जो अपने भृत्यों को उत्तम भोग और शत्रुओं को दंड देकर उनको वश में रखता है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 वैशम पावाच ततो धर्मार्थ कुशलो माद्रे पुत्रन नकुल वाक्य जगध तू परम पान जी कहते हैं राजन तदंतर धर्म और अर्थ के ज्ञान में कुशल माद्री कुमार नकुल और सहदेव ने अपने उत्तम बात इस प्रकार उपस्थित की नकुलहदेव आ अवचूत आसी से नपी अर्थ बचाई नकुल सहदेव बोले महाराज मनुष्य को बैठते सोते घूमते फिरते अथवा खड़ा होते समय भी छोटे बड़े हर तरह के उपायों से धन की आय को सुदृढ़ बनाना चाहिए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 अधर्मिणा धर्मार्था जो अधर्मिण निर्धन मनुष्य की कामना पूर्ण नहीं होती और धर्महीन मनुष्य को धन भी कैसे मिल सकता है जो युक्त अर्थ से वंचित हैं उससे सब लोग उद्विघन रहते हैं तस्मा धर्म प्रधान साध्यो संयतात्म विस्वस्तेषु हिभूत कल्पते सर्विवशी इसलिए मनुष्य अपने मन को संयम में रखकर जीवन में धर्म को प्रधानता देते हुए पहले धर्माचरण करके ही फिर धन का साधन करें क्योंकि धर्म पर ही समस्त प्राणियों का विश्वास होता है और जब सभी प्राणी विश्वास करने लगते हैं तब मनुष्य का सारा काम स्वतः सिद्ध हो जाता है धर्मम समाचरे पूर्व तथोर्थम धर्म संयुतम ततः कामम सिद्धार्थ स अतः सबसे पहले धर्म का आचरण करें फिर धर्मयुक्त धन का संग्रह करे इसके बाद दोनों की अनुकूलता रखते हुए काम का सेवन करें इस प्रकार त्रिवर्ग का संग्रह करने से मनुष्य सफल मनोरथ हो जाता है वैश्पान तम उन्नो सुतो भीमसेम इधम वक्त प्रचक्रम वै सम्पान कहते हैं जन्मे जाए इतना कहकर नकुल और सृदय चुप हो गए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 कामना ही ही पुरुष तो काम काम भोग नहीं चाहता है है इसलिए त्रिवर्ग में काम ही सबसे बढ़कर समाहिता सुसंता किसी न किसी कामना से संयुक्त होकर ही जैसे लोग तपस्या में मन लगाते हैं फल मूल और पत्ते चबाकर रहते हैं वायु पीकर मन और इंद्रियों का संयप करते हैं वेदोपेदे स्वर युक्ता स्वाध्याय पार श्राद्ध यज्ञ क्रियायाम चथा तार प्रति ग्रहे कामना से ही लोग और लोगों का स्वाध्याय करते तथा उसमें पारंगत विद्वान हो जाते हैं कामना से ही श्राद्ध कर्म कर्म यज्ञ दान गणज कर्ष का गोपा कार वह शिल्प नथा देव कर्म कृत युक्ता का भी कर्म शू व्यापारी किसान ग्वालियीगर और शिल्पी तथा देव संबंधी कार्य करने वाले लोग भी कामना से ही अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं समुद्रम व्यंत इंदरा कामेन संयुता कामो ही विविधाकार सर्व कामेन संततम कामना से युक्त हुए दूसरे मनुष्य समुद्र में भी घुस जाते हैं कामना के विविध रूप हैं तथा तो सारा कार्य ही कामना से व्याप्त है ना कामात्मकात्परम महाराज सभी प्राणी कामना रखते हैं उससे भिन्न कामना रहित प्राणी न कहीं है न कभी था और न भविष्य में होगा ही अत यह काम ही त्रिवर्ग का सार है महाराज धर्म और अर्थ भी इसी में स्थित है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 और वृक्ष के काट से उसका फूल और फल है उसी प्रकार धर्म और अर्थ दोनों से श्रेष्ठ काम है उस काम तथा कामो जैसे फूल से उसका मधुतुल्य श्रेष्ठ है उसी प्रकार धर्म और अर्थ से काम श्रेष्ठ माना गया है काम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 अतः त्रिवर्ग में काम का ही प्रथम एवं प्रधान स्थान देखा गया है सुचारुसा परमो भवे अतः राजन आप काम का अवलंबन करके सुंदर सुन्दर वाली आभूषणों से विभूषित तथा देखने में मनोहर एवं मदमत्त युतियों के साथ विहार कीजिए हम लोगों को इस जगत में काम को ही श्रेष्ठ मानना चाहिए परमानुषं मैंने गहराई में बैठकर बैठकर ऐसा निश्चय किया है कि मेरे इस कथन में आपको कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए मेरा यह वचन उत्तम कोमल श्रेष्ठ सूक्षता रहित एवं सारभूत है अतः श्रेष्ठ पुरुष भी इसे स्वीकार कर सकते हैं काम एक भक्त प्रवदन्ति मध्यम सा उत्तम मेरे विचार से धर्म अर्थ और काम तीनों का एक साथ ही सेवन करना चाहिए जो इनमें से एक का ही भक्त है वह वह मनुष्य मनुष्य है है है है है जो जो दो में में निपुण उसे मध्यम श्रेणी का बताया गया है। और जो त्रिवर्ग में समान रूप से अनुरक्त उत्तम भीमः बुद्धिमान श्रहित चंदनसार से चर्चित तथा विचित्र मालाओं और आभूषणों से विभूषित भीमसेन उन बंधुओं से, से संक्षेप और विस्तार पूर्वक पूर्वोक वचन कहकर चुप हो गए तथो मुहूर्ता दत धर्मराजो वाक्या वाचवाचा वितथम स्मअन्वय लब्धस्रुताम धर्ममृता वरिष्ठ जिन्होंने महात्माओं के मुख से धर्म का उपदेश सुना है उन धर्मात्माओं में श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठि ने दो घड़ी तक पूर्व वक्ताओं के चंदनों पर भली भाति विचार करके मुस्कुराते हुए यह यथार्थ बात कही। निशंशय निशित धर्म शास्त्रा सर्वेत विधित प्रमाणा कामश्यमेहवाक्यक्त यदिठि त्रुत मे इद तो ममापे तोश्यं गदे वाक्यंबोधा युधिष्टि बोले बंधुओं इसमें संदेह नहीं कि आप लोग धर्मशास्त्रों के सिद्धांतों पर विचार करके एक निश्चय पर पहुंच चुके हैं आप लोगों को प्रमाणों का भी ज्ञान प्राप्त है मैं सबके विचार जानना चाहता हूं इसलिए मेरे सामने यहाँ आप लोगों ने जो अपना अपना निश्चय सिद्धांत बताया है वह सब मैंने ध्यान से सुना है अब आप मैं जो कुछ कह रहा हूँ मेरी उस बात को भी अनन्न्य चित्त होकर अवश्य सुनिए यो वई न पापे नृतो न पुणे नर्थे न धर्मे मन जो न कावे विमुक्त दो समलोष्ट कांचनो विमुचते दुख सुखार्थ सिद्धे जो न पाप में लगा हो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 युक्तस्य नेहे नुक्त नुक्ति ये स्वयं भगवान वाच बुधाण परा भगवान ब्रह्मा जी का कथन है कि जिसके मन में आसक्ति है उसकी कभी मुक्ति नहीं होती आसक्तिशून्य ज्ञानी मनुष्य ही मोक्ष को प्राप्त होते हैं अतः मोक्ष पुरुष को चाहिए कि वह किसी का प्रिय अथवा अप्रिय न करे काम करो यथा निस्मित तथा करो मे भूता सर्वाणी विधि विधिर्ण्त विधिर सर्वे इस प्रकार विचार करना ही मोक्ष का प्रधान उपाय है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 उपाय ज्ञान ही जगत का वास्तविक कल्याण करने वाला है वह सम्पाणवाच ततत वचनम मनोनुगम समाजा तथा तो प्रणय दुश्चहरे चते कु प्रवीराय चक्रियम वै सम्पा जी कहते हैं जन्मे जय राजा युधिठिर की कही हुई बात बड़ी उत्तम युक्ति युक्त और मन में बैठाने वाली हुई इसे पूर्ण रूप से समझ कर वे सब भाई बड़े प्रसन्न हो हर्षनाथ करने लगे उन सब ने कुरुकुल के प्रमुख वीर को अंजलि प्रणाम किया सुचारु सुचार्षर चार भूषिताम मनोनुगाम निर्धत ने सब काम निशम्यताम पार्थिव पार्थ भाषिताम गिरंद्रा प्रसुर जय यूलेटेड की उस महाड़ी में किसी प्रकार का दोष नहीं था वह अत्यंत सुंदर स्वर और व्यंजन के सन्निवेश से विभूषित तथा मन के अनुरूप थे। उसे सुनकर समस्त राजाओं ने युधि की भूरी भूरी प्रशंसा की धर्मसुतो साम धर्म सुना प्रतीत परम धर्म मही न चेतस पराक्रमी धर्म पुत्र महामान युधिष्टिर ने भी उन समस्त विश्वास पात्र नरेसों एवं बंधुजनों की प्रशंसा और पुनः उदार चेता गंदन जी के पास आकर उनसे उत्तम धर्म के विषय में प्रश्न किया धर्म इस प्रकार श्री महाभारत शांत पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में शरद गीता विषय एक अध्याय पूरा हुआ